यात्रा यात्रा रघुनाथ यघुनाथकर्तनम त्र तमस्तकांजलि बाष्प वरीपरिपूर्ण लोचनमति नमत राक्षक नाते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्माते च मधुर मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्ति प्रयत् परम पिभायाम कोमल कूजयन वेणुं श्याम कुमार वेद परं पर्रह्म भासता हृदय मम कूज मधुरम मधुराक्षर आविता शाखा वंदे वाकिल निगम कल्पतरोर्गल फलम सुख मुखद्रव संयुत पिबत भागवतम जय राम जय जय राम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 जाया जाया। राधा रमन हरे गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद अरे मु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 राधा राम हरि गोविंदा जय जय गोविंदा जय जय जय य गोपाल जय जय मण हरि गोविंद जय जय शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण नमो ना महद्य ममशो जीवलोक जीवभूत सनातन मनसष्ठानींद्रििया प्रकृतिस्था कर्षति शरीरम यदवापनों याप्युद्रामतीश्वर गृही तैता वायुर्गंधिश नारायण सबका भला समुपस्थित सदरणीय यतवृंद भक्त भक्तवृंद एवं भक्तिमती माता मनसष्ठानींद्रििया प्रकृतिस्थानी कर्षति प्रवृत्ति सापेक्ष है। केवल शरीर को लेकर स्थूल शरीर को लेकर जो कि कार्यात्मक है प्रवृत्ति या निवृत्ति का निर्वाह नहीं हो सकता केवल आत्मा को लेकर भी प्रवृत्ति या निवृत्ति का निर्वाह नहीं हो सकता अतः आत्म से अधिष्ठित अभिव्यंजक स्थूल शरीर से संपन्न करणक ग्राम के द्वारा प्रवृत्ति या निवृत्ति का संपादन होता है अधिष्ठानम तथा कर्ता करण पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवच एवात्र पंचम श्रीमद भगवदगीता के 18वें अध्याय में कर्म के पंच हेतु का वर्णन किया गया इसी प्रकार कठो परिषद में आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तृत्षि कहकर भोक्तृत्व भी करण सापेक्ष सिद्ध किया गया कर्तृत्व हो या भोक्तृत्व प्रवृत्ति हो या निवृत्ति कारण की अपेक्षा अवश्य है क्योंकि संकोच और विकास कारण सापेक्ष आत्मा प्रवृत्ति निवृत्ति से अतिक्रांत है तत्वतः विभूत तत्व है जो विभूत होता है उसमें प्रवृत्ति निवृत्ति संभव नहीं इसीलिए कहा मन इंद्रिया पांच ज्ञानेन्द्रिया हैं, जिनका वर्णन स्वयं भगवान आगे करेंगे और मन इनका अधिपति है कर्मेंद्रियों का अंतर्भाव ज्ञानेन्द्रियो में कर लिया जाता है इसी प्रकार प्राण को भी मन के साथ संनिहित कर लिया जाता है संपूर्ण सूक्ष्म शरीर का भाव, पंच ज्ञानेंद्रिय और मन अर्थात अंतःकरण में हो जाता है नैयायिकों ने पंच ज्ञानेंद्रियों के सहित मन को भी इंद्रिय माना है यहां किसी को या भ्रम हो सकता है कि वैशेषिक या न्याय न्याय का अनुगमन करके भगवान ने मन संस्थान इंद्रियाणी इन पदों का प्रयोग किया इसलिए श्री मधुसूदन सरस्वती महाभाग ने इंद्रियाणी में जो इंद्रिय शब्द है उसके साथ इंद्र निहित है इंद्र का आत्मा किया ताकि न्याय न्याय में भगवान के वचन का विनियोग न हो इंद्रोमाया भी पूर्वरूप यह एक श्रुति है यहाँ इंद्र शब्द का प्रयोग इद्र परमात्मा के अर्थ में हुआ है परोक्ष प्रिय देवाहुति का उद्घोष है कि देवता परोक्ष प्रिय सरीखे होते हैं श्रीमदभागवत के एकादश स्कंध में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का वचन है देवता जहाँ परोक्ष शैली में वस्तु के प्रतिपादन को पसंद करते हैं वहां परोक्ष विधा से जो बात कही जाती है मुझे भी पसंद है प्रिय है बोलने के विधा है और बोलना बहुत कठिन है क्यों अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव आदि पूर्वोक्ति आदि दोषों से विनिर्मुक्त दस वाक्य बोलना भी बहुत कठिन है इसलिए महाभारत में कहा गया कितना भी विद्वान क्यों ना हो उसे सीमित शब्दों में अपने भाव को व्यक्त करना चाहिए अधिक बोलेगा तो बबंदर होगा कहीं न कहीं जाकर फिर विस्फोट होगा क्योंकि बोलने के पीछे बहुत से अंकुश होते हैं। एक शब्द से काम चलता हो तो दूसरा शब्द का प्रयोग करना अन्याय माना जाता है तो मार्सियों ने बोलने और लिखने के पीछे जितने नियमों को उदभाषित किया है उनको पढ़ लिया जाए तो 10 वाक्य बोलना 10 वाक्य लिखना भी बहुत कठिन होता है इसलिए इंद्र नाम रूपात्मक प्रपंच इदम को प्रविष्ट है उसकी रचना करने वाले सर्वेश्वर ने रचना के बाद अवलोकन किया इसीलिए उनका नाम इदंद्र हो गया परमात्मा सबसे उत्कृष्ट हैं जो कि त्यों उनके नाम का लेना उचित नहीं परोक्ष प्रिय पुत्र का गुरुओं का नाम जो कि त्यों नहीं लेना चाहिए विशेषकर बड़े पुत्र का पुत्र वधु आदि का भी पहले यह मर्यादा थी कि को ही इंद्र कह दिया गया है इंद्रो माया भी पूर्व रूप श्रुति है इसमें इंद्र शब्द का अर्थ परमात्मा है मधुसूदन सरस्वती जी ने व्याख्या न करके केवल इंद्र शब्द को डाल दिया उससे क्या हुआ वैशेषिकों के मत में भगवान के वचन का जो सन्निवेश हो रहा था उससे भगवान के वचन को बचाया भगवान के वास्तव अभिप्राय को समझ कर जब संख्यक प्रस्थान के दृष्टि से हम इंद्रिय शब्द का प्रयोग करते हैं तब अर्थ बदल जाता है और नयायिकों के प्रस्थान के दृष्टि से इंद्रिय शब्द का प्रयोग करते हैं तो अर्थ कुछ और होता है उनके यहाँ मन भी इंद्रिय है ठीक और वेदांत प्रस्थान में वेदांत परिभाषा में इस तथ्य का प्रकाश किया गया कदाचित मन को भी इंद्रिय मान लेंगे तो प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमानादि प्रमाणों की सिद्धि नहीं होगी इसलिए मन को इंद्रिय नहीं मानना चाहिए परंतु भगवान ने जो कहा इसकी दो विधा मन संष्ठान इंद्रियाणी करसति कर सती मन जो कहा इसे वैशेषिक प्रस्थान के चपेट से मुक्त करने के लिए दो विधा मनुष्यों के द्वारा प्रयुक्त है पहली विधा श्री मधुसूदन सरस्वती जी के इंद्र शब्द डालने से सिद्ध होती इंद्र का अर्थ है परमात्मा परमात्मा के लिए जो प्रयुक्त हो उसका नाम इंद्रिय है करुण ग्राम अब वे खटके पूरे करुणग्राम के लिए इंद्रिय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं केवल कर्मेन्द्रीय के लिए ही नहीं ज्ञानेन्द्रीय के लिए ही नहीं बल्कि मन बुद्धि चित्त अहंकार के लिए भी इंद्रिय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं किस विधा से इंद्र का अर्थ परमात्मा कर लेने पर इसके भी एक प्रक्रिया होती है श्रीमद भागवत के द्वितीय स्कंध का एक वचन है सूत्रात्मक हमने तो कई महान भावों को कहा हमारे एक शिष्य हैं बहुत विद्वान दर्शन विभाग के अध्यक्ष हैं ये हिंदू विश्वविद्यालय में उनसे भी कहा भागवत के बहुत दिग्गज विद्वान बिना दक्षिणा लेकर भागवत की कथा कहते हैं कोई मार्ग व्यय दे दे, दे, दे। बहुत सौम्य साधक है उनसे भी कहा लेकिन वो लोग भी आजकल तीन बीमारी है आप लोगों के पास वो नहीं है विस्मृति व्यघ्रता या व्यस्तता और आलस्य कदाचित अहंकार न भी हो तो ये तीन बीमारी तो प्रायः है। हर व्यक्ति अपने को अत्यंत व्यग्र या व्यस्त मानता है उसमें कर्ण पिशाची का भी हाथ है मोबाइल <laughs> उसका नाम हमने रखा है कर्ण पिशाची जितनी आवश्यकता नहीं है उससे अधिक प्रयोग इसका होता है तो व्यस्तता व्यग्रता के चपेट में प्राय हर व्यक्ति है एक सुनते सुनते विस्मृति हो जाती है आजकल भगवत गीता में तो लंबी एक प्रक्रिया अपनाई गई ध्यागो तो की सजान पुंसा संघर्ष थे सुख बहुत दूर जाकर विस्मृति का उल्लेख है लेकिन आजकल द्रुत गति से सुनते सुनते विस्मृति हो जाती तो एक व्यस्तता वहन व्यग्रता एक विस्मृति तीसरा आलस्य अहंकार हो या न हो सज्जनों में भी ये तीन दोष है इसलिए आजकल कार्य लेने की विधा अलग है किसी को डांटना नहीं चाहिए फटकाराना नहीं चाहिए यह मान के चलना चाहिए कि सज्जन है तो भी तीन दोष इसमें है ही इसलिए एक काम किसी से लेना हो तो दस बार बड़े मीठे स्वर में उसको याद दिलाई तब हम जो काम लेते हैं छह महीने पहले से हम संकेत करते हैं और छह सात बार याद दिला देते हैं क्योंकि ये मान के चलना चाहिए कि व्यस्तता विस्मृति और आलस से आजकल जो वातावरण है उसकी देन है अब देन है तो इसी में काम चलाना लेकिन हमारे व्यक्ति ऐसे भी हैं श्री गोविंदानंद जी दोनों गोविंदानंद जी पूरी हो आए हैं हमारी बात सुनकर वो मंत्र मानते हैं बहुत से ऐसे भी हैं वो छह महीने बाद या छह साल बाद जो ही अवसर देखते हैं उसे क्रियान्वित कर लेते है तत्काल अगर क्रियान्वित करने की आवश्यकता है तत्काल कर लेते हैं फिर भी व्यस्तता के कारण तो हमने एक संकेत किया क्या संकेत किया श्रीमद् भागवत है आपके और संकेत है आप इस कार्य को कर सकते हैं जैसे ब्रह्म सूत्र है ना, श्रीमद भागवत से आद्यंत प्रथम स्कंध से लेकर द्वादश स्कंध तक प्रथम श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक जितने दार्शनिक सूत्रात्मक वाक्य हैं, उनको विषय क्रम से निबद्ध करना जैसे अध्यासो विद्या कृत है अध्यास जो है अविद्यात है कितना बढ़िया है अध्यास का कारण अविद्या है एकादश स्कंध में है लक्षण अनुमाप कई लक्षणई जो मैं कहना चाहता था द्वितीय स्कंध का सूत्र है ऐसे जो सूत्रात्मक वाक्य है ब्रह्म तो सूत्र में 555 सूत्र हैं जिन पर भाष्य है भगवान शंकराचार्य का तो 555 या 1000 जो कुछ 1200 से अधिक ना हो ऐसे अगर सूत्र शैली में पूरे श्रीमद भागवत को गुम्फित किया जाए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी लक्षणई अनुमापकयी इसी प्रकार से विधिमाया मनोमय इस ढंग से जो सूत्रात्मक वाक्य हैं और फिर उनका सामान्य ढंग से अर्थ करके किंचित दो चार पंक्ति में उनकी व्याख्या कर दी जाए तो एक जिनको भागवत पूरे पढ़ने का अवसर नहीं मिलता उनके लिए एक बहुत उपादेय ग्रंथ हो सकता है एक और भाव है स्कंद पुराण में श्री वैष्णव खंड है उसमें उत्कल का महात्म्य है माला और माल्य में भेद वहाँ पर दिया गया माला किसको कहे माल्य किसको कहे उसको देख करके उठा भाव पुराणों का मंथन उप, उप, उप पुराण ना भी हो 18 पुराणों का मंथन करके पुराणों में जो परिभाषा है परिभाषा उन सब को अकारक क्रम आकाराधिक क्रम से गुम्फित अगर किया जाए बहुत उपकार होगा स्वयं भगवान वेद जी ने एक एक शब्द को परिभाषित किया है परिभाषा जितनी है पुराणों में उनको निकालने की आवश्यकता है एक जगह जैसे व्याकरण में परिभाषेन्दु शेखर है ऐसे पुराणों को लेकर के उपनिषदों को लेकर के आज ही श्री गोविंदानंद जी से विषय का प्रतिपादन भी करना है बात हो रही थी हम लोगों को टोली चाहिए टीम चाहिए वो नहीं है क्योंकि तो ये जो आधुनिक मिशन है ना नाम नहीं लेंगे मिशन उन लोगों उनकी और व्यक्ति बहुत आकृष्ट होते है हम लोगों की ओर आकृष्ट नहीं होते। कारण कई है व्यक्ति देखता है कि दुकान कहाँ ऊंची है कुछ इस तरह से हाई फाई उसकी ओर बहुत आकृष्ट होते है हम लोगों को आवश्यकता है दो चार दिग्गज संस्कृत के विद्वान दो चार रसायन शास्त्र भौतिक शास्त्र विज्ञान के दो चार अलग अलग विभाग के विशेषज्ञ इसी प्रकार से पुराणों का मंथन करके परिभाषा को लेकर एक ग्रंथ तैयार करने में पंद्रह बीस विद्वानों की हमारे पास अपेक्षा है अंग्रेज वैज्ञानिक भी चाहिए बहुत ऊंचे ऊंचे उससे क्या होगा की हम लोग दृष्टि देते जाएंगे समाज का बहुत बड़ा हित हो सकता है एक वैज्ञानिक से चर्चा हुई जो फिजिक्स के बहुत बड़े विद्वान है मूर्धनी रायपुर में इंदौर से मेरे पास मिलने आए थे आज हमने आपको संस्मरण बताया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इत्यादि की चर्चा चल रही थी मैटर एनर्जी की चर्चा चल रही थी हमने पूछा इन सबकी अब परिभाषा कीजिए के में आया कि हमारे यहाँ इसको सत्य और तम गुण कहते हैं अब मस्तिष्क काम करने लग गया हमने उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने कहा हमारे फिजिक्स में तो इन सब का कोई स्थान नहीं है यह सब प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे सकते हमने कहा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा उन्होंने कहा पांच सात साल आपसे फिजिक्स पढ़ने की आवश्यकता है तो मैं मन ही मन हसा <laughs> पी जो फिजिक्स में है विश्वविख्यात है वैज्ञानिक तो तो वो कह रहे कि कि साल हमें फिजिक्स आपसे पढ़ने की आवश्यकता है है तो हमारा ध्यान पहले भी था कि अभी कमी क्या है। जैसे वैदिक मैथमेटिक्स से भारतीय महाराज ने विश्व को दिया उसमें सफलता क्यों मिली सात विषय में तो एमएससी थे एक साल में सात विषय में विश्वविद्यालय में सबसे उत्कृष्ट नंबर से वो एमएससी नहीं था उस समय एमए ही कहते थे आजकल की भाषा में सात विषय में एमएससी थे और चौदह भाषा के मूर्धन विद्वान थे चौदह वर्ष की अवस्था में सरस्वती उपाधि मिली थी संस्कृत भाषा भाषण तो वो अपने आप में अंग्रेजी वैज्ञानिकता के दृष्टि से मूर्धन विद्वान थे संस्कृत के दृष्टि से मूर्धन विद्वान थे उन्होंने विश्व को वैदिक दिया आजकल के वैज्ञानिकों को हमारे इन ग्रंथों का आता पता नहीं जिनको कुछ आता पता है उनको विज्ञान से कुछ लेना देना नहीं दूसरी एक बहुत बड़ी कमजोरी आई है ये तो अपना परिवार मानता हूं ना मैं अपने घर की कमी बता रहा हूं बाहर तो क्या बताऊंगा दूसरी एक कमी आई है ये भी मैंने श्री गोविंदानंद जी से कहा इनको क्यों कहता हूं सज्जन है बहुत अच्छे हैं त्यागी हैं तपस्वी हैं लेकिन अपनी एक धारणा है उसमें सिमटे हुए <laughs> ये लोग अपनी बुद्धि को चारों ओर विकसित करने में लगता है कि हम कुछ गिर पड़ेंगे माने हम लाइन से हट जाएंगे ठीक है मोक्ष लक्ष्य है ठीक है उसमें हम विघ्न तो नहीं डाल सकते ऐसे व्यक्ति अपने मस्तिष्क को राष्ट्र के लिए सब लिए भी फैलावे तो साधन मार्ग में विघ्न तो नहीं हो सकता लेकिन साधकों की भावना होती है कि हम सीमित सीमित सीमित के रहेंगे तो दिशा नहीं आयु है शक्ति है है शक्ति उसमें अपना काम बन जाए ये भी मार्ग ठीक लेकिन मैंने एक संकेत किया। वो संकेत क्या किया किया क्या पढ़ने की विधा बदल गई अब ये जो हमारे दर्शन है उपनिषद है उपनिषद के भाष्य है इन सब को उस ढंग से नहीं पढ़ाया जाता आजकल न पढ़ा जाता है जिससे हम वैज्ञानिक जगत में भी मूर्धन से हो सके आयुर्वेद का नाम वेद है या नहीं आयु के आगे वेद क्यों है वेद से निकाला न धनुर्वेद में धनुष के आगे वेद क्यों लिखा है स्थापत्य सब में तो वेद लिखा है ना? इसका मतलब क्या है वेदों में सूत्र है उन सूत्रों का अनुशीलन करके उसमें सन्न भावों का ऋषियों ने दर्शन किया उसको फिर आयुर्वेद के रूप में धनुर्वेद के रूप में गांधर्व वेद के रूप में वास्तुशास्त्र के रूप में सब तो वेदों का वेद के अंतर्गत है ना उस दृष्टि से उस दृष्टि से आजकल अध्ययन अध्यापन की परंपरा विलुप्त है कैलाश में है या नहीं है तो नहीं कैसा उस दृष्टि से कि ये संस्कृत पढ़ने वाले पढ़ाने वा, पढ़ने वाले ये हजारों प्रकार के विज्ञान वेदों से निकाल सके हैं। वो जो ऋषियों ने कार्य किया था चमत्कार किया था वायुन भी बनाया था हम भौतिकता की दृष्टि से नहीं विचार कर रहे हैं। लेकिन ये सब वेद क्यों है फिर धनुर्वेद वेद क्यों है वेद क्यों लिख दिया गया तो वेदों से निकला है न किस वेद से कौन विज्ञान निकला उसका वर्णन किया गया ऋग्वेद से संबद्ध कोई कहते हैं अथर्वेद से संबद्ध आयुर्वेद है तो उस दृष्टि से अध्ययन अध्यापन की परंपरा विलुप्त हो गई आज श्री गोविंदानंद जी को हम आगे बढ़ रहे हैं इन्हीं की चर्चा चल पड़ी ये भी हमने कहा हमने दिखाया हम पाठ्य पुस्तक की दृष्टि से गणित को अब ढाल रहे हैं। क्योंकि जो गणित भगवत कृपा से विश्व को मिला उसमें निमित्त वो विश्व में नहीं है पूरे वैज्ञानिक जगत को परिवर्तित करने वाला ग्रंथ मिला है अब तक नौ ग्रंथ हो गए जब वो थ्योरी ही बिल्कुल अलग है, है वैदिक उसका लोप है वैदिक ग्रंथों में भी ढूंढ पाना बड़ा कठिन है तो प्रश्न उठा कि और तो, तो हमारे ग्रंथ पुस्तकालय की शोभा बढ़ाएंगे तो हमारा ही दायित्व है कि उनको पाठ्यक्रम से व्यवस्थित करके दो चार दस बीस हम गणित के विद्यार्थी उस गणित के आधार पर निकालें तब वो ज्ञान विज्ञान का प्रचार होगा तो इनसे मैंने कहा कि देखिए इसमें अब जो हम पाठ्य पुस्तक तैयार कर रहे गणित पर उसमें दर्शन शास्त्र का नाम दर्श ये सब उदाहरण ये सब बहुत कम दे रहे हैं नहीं के बराबर लेकिन एक पंक्ति भी ऐसी नहीं है जो हमने दर्शन से न लिया तो जैसे एक हमने उदाहरण दिया भागवत आदि दर्शनों से लेकर के एक गणित शास्त्र बन गया और और भी अगर हम समय लगावे तो बहुत कुछ निकल सकता है लेकिन जितना निकला है केवल शून्य और एक पर वही लगभग 400 सौ पृष्ठों की सामग्री है केवल शून्य और एक पर तो इस ढंग से हर क्षेत्र में प्रगति हो सकती है तो हम लोगों को असल में साधन कम है शक्ति कम है हर दृष्टि से कमजोर है और शासन तंत्र तो दबाना जानता है समाज हम लोगों का साथ देता नहीं एक प्रकार से और ऐसी परिस्थिति में हानि किसकी हो रही हम लोगों की उपेक्षा करते है ना राष्ट्र की उपेक्षा क्यों उपेक्षा अगर हमको इस प्रकार के साधन मिले होते हम रोते नहीं है क्योंकि भगवान को जो कराना होता जिससे वो तद अनुकूल साधन संपत्ति दे देते हैं समय पर जी के द्वारा कराना था तो चार भाई देवताओं के अवतार थे यानी जिनके द्वारा भगवान को जो कराना होता है उन्हें कभी रोना नहीं पड़ता कि हमको ये चीज नहीं प्राप्त हो सामग्री भी वही से आती वाल्मीकि रामायण और महाभारत का करें भगवान के अवतार है तो जितनी सामग्री जितने सहयोगी की प्रातितिक दृष्टि से अपेक्षा सब ऊपर से आते हैं। ऐसे कोई महापुरुष होंगे या कारक कोटि के व्यक्ति होंगे जिनसे भगवान को जो काम लेना है वो फिर ऊपर से ही आते हैं केवल उनके भगवान शंकराचार्य का अध्ययन ग्रंथों का अध्ययन करके हमने सामाजिक धरातल पर तीन शब्द निकाला चयन प्रशिक्षण नियोजन संक्रमण काल में क्या होता है स्थायी निर्माण नहीं होता घर में आग लग गई तो कुआं खोदने जाओ इसलिए संक्रमण काल है इस समय क्या होगा चयन व्यक्ति का चयन कीजिए कुछ व्यक्ति आपके प्रति आकृष्ट होकर आएंगे कुछ व्यक्ति के पहुंचना पास पहुंचना पड़ेगा पद पदाचार्य स्वयं आए। मंडन मिश्र जी के पास पहुंचने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा शंकराचार्य जी को दोनों प्रक्रिया से चयन कीजिए उचित प्रशिक्षण दीजिए और नियोजन मोर्चे पर व्यक्ति को नियुक्त कर दीजिए भगवान शंकराचार्य के व्यावहारिक क्रियाकलाप का अध्ययन करके ये तीन शब्द हमने निकाला सजन प्रशिक्षण और अंत में नियोजन उसी प्रक्रिया को हम लोग अपना रहे तो ये विषय चला गया दूर इसलिए चला गया कि सचमुच में आजकल अध्ययन अध्यापन के शैली में विकृति आ गई उस ढंग से नहीं पढ़ाया जा रहा है जिस ढंग से ऋषियों ने पढ़ाया था वेदांताचार होने के लिए पढ़ाया जा रहा उसमें सामग्री कितनी मिलेगी वो ढंग आना चाहिए ना कि कैसे ऋषियों ने इतने विज्ञान को निकाल लिया वेदों से गीता से किन जैसे वो है ना सतो विद्यत भावो ना भावो विद्यतें सतह उदाहरण के लिए मैटर कैन वेदर वी क्रिएटेड नो डिस्ट्रेड अब यह विज्ञान हो गया पूरा विज्ञान किसी भी पदार्थ की आकस्मिकी उत्पत्ति नहीं होती और किसी भी पदार्थ का निरन्वय नाश नहीं होता विज्ञान हो गया इस पंक्ति को विज्ञान में ढालना सूत्र है ना जैसे टू एवरी एक्शन देयर इज एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का तीसरा सिद्धांत है प्रत्येक क्रिया की उसके समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है या नीति शास्त्र भी है लेकिन इससे यंत्र निकल आया विज्ञान का सूत्र भी है तो उस ढंग से भी पठन पाठन की प्रक्रिया चलनी चाहिए जो गीता से जैसे एक इंजीनियर जितने होंगे हमने प्रशिक्षण दिया था हमारे शिष्य बहुत बड़े इंजीनियर है टुल्लु आचार्य जी लोटपोट हो गए अधिष्ठानम तथा कर्ता विविधा से पृथक चेस्टात्र हमने 10 मिनट पहले पढ़ा था ये जितना ये विज्ञान है इंजीनियरिंग विज्ञान सब में अमोघ चीज मान लीजिए कहीं दुर्घटना घट गयी रेल की दुर्घटना हो गई तो कैसे जाँच करेंगे अधिष्ठानम पटरी गत त्रुटी के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई ड्राइवर चालक करता के प्रमाण से तो दुर्घटना नहीं हुई अधिष्ठान तथा कर्ता करणम से पृथक विधम ब्रेक फेल इत्यादि होने के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई विविधा से चेष्टा सिग्नल आदि देने में कमी के कारण लाइन आदि देने में कमी के कारण दुर्घटना तो नहीं हुई और दैवम च वात्र पंचम सुनामी लहर कोहरा आंधी वर्षा के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई गीता में अपने स्थान पर जो इसका अर्थ होना चाहिए आचार्यों ने किया लेकिन वो प्रकरण से ऊपर उठकर जो परसों हमने चलाया था प्रकरण में तो ठीक है लेकिन प्रकरण से ऊपर उठकर पूरा यांत्रिक जो जगत है इसके आधार पर संचालित हो सकता इसके आधार पर को कोई जांच कमीशन बने, उसमें कोई दोष नहीं निकलेगा पांच ढंग से विचार करने पर सांगो विचार होगा या नहीं हमने एक उदाहरण दिया अब उधारी। आज ही गणित के धारा थे, तो यहाँ आ गए <laughs> एक बार हमारे जो नौवीं कक्षा की बात है केमेस्ट्री के अध्यापक आए हम बत्तीस विद्यार्थी थे दिल्ली क्लॉथ मिल डीसीकेंडरी स्कूल किशनगंज का मैं विद्यार्थी था हम लोगों से कोई भूल नहीं हुई थी एक एक चांटे सबको जड़ दिए गाल पर तो उन दिनों तो बड़ा अनुशासन था लेकिन एक हमारे सहपाठी ने कहा गुरुजी रोते हुए ये तो बताओ कि हम लोगों ने अपराध किया किया दिल्ली की भाषा तो ऐसे ही है चांटे जड़ दिए अब अध्यापक को मालूम पड़ गया कि भूल तो हुई कुछ तो अपराध नहीं था बच्चों का था घर में लग झग के आए होंगे मूड खराब होने के कारण बच्चों को एक एक चांटे जर दिए तो लेकिन चतुर थे केमेस्ट्री के थे उन्होंने कहा बच्चों तुम्हारे तो गाल पर एक चांटे लगे मेरी हाँ, हाथ हथेली के दशा देखो तुमको जो एक एक चांटा मारा मेरे तो बत्तीस चांटे लग गए तो हम लोग हंस पड़े ठीक कही जो विषय बदल गया उन्होंने कहा मेरी दुर्दशा देखो तो आज हम सुबह गणित लिख रहे थे तो धारा थी विज्ञान की यहाँ आ करके निकल गई, लेकिन उसका पीछे भी रहस्य है इस ढंग से पठन पाठन की प्रक्रिया चलनी चाहिए और लुप्त होने के कारण बहुत सी हम लोगों को हानि हो रही है और भविष्य में ये सब जो अंग्रेज लोग परिश्रम कर रहे हैं, मुझे मालूम है आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी यही होंगे तब हमारी क्या दशा होगी उस पर विचार करना चाहिए गिने चुने मनीषों प्रकारान्तर से आपके प्रश्न का उत्तर हो गया जो परसों आपने किया था इस अवस्था में धाम में रहते हुए हम क्या कर सकते हैं उस दिन तो धारा में विषय हम कुछ इस पर नहीं बोल सके प्रकारान्तर से उस प्रश्न का उत्तर भी हो गया अब प्रवृत्ति या जो निवृत्ति होती है वो कर्म सापेक्ष होता है यहाँ पर वैशेषिक प्रस्थान में भगवान के वचन का विनियोग ना हो इसलिए भगवान के मनोभाव को परखते हुए मर्मज्ञ मधुसूदन सरस्वती महाभाग ने कुछ भी वैशेषिक आदि का नाम न ना लेकर केवल एक शब्द डाल दिया इंद्र उसका अर्थ कर दिया आ, आत्मा इंद्री का अर्थ हुआ आत्मा के लिए प्रयुक्त और विनियुक्त होने वाली सामग्री अब इंद्रिय जो पारिभाषिक इंद्रिय है वैशेषिकों की उसमें इंद्रिय का लक्षण नहीं गया एक मार्ग हमको मिल गया इस प्रक्रिया के अनुसार हम मन बुद्धि इंद्रिय कह सकते हैं लेकिन वैशेषिकों की इंद्रिय से वो पृथक सिद्ध होगी इंद्र माने परमात्मा आत्मा उस पर मैंने एक उदाहरण दिया था वही से धारा चल परी लक्षण अनुमापक है के द्वितीय स्कंध का सूत्र है जो कार्य होता है वो तो कारण का अनुमापक होता है छिदिक क्रिया करण जन्य क्रियात्वा इस ढंग से छिदिक क्रिया है छेदन की क्रिया है तो करण जन्य है क्रिया होने के कारण जो भी क्रिया होती है वो करण जन्य होती है क्रिया से किसको हम पकड़ लेते हैं करण को और करण से किसको पकड़ लेते हैं कर्ता को करण का जो प्रयोगता होगा उसका नाम कर्ता होगा हम कहा से बोल रहे हैं ब्रह्मसूत्र कर्तधिकर्णम से ब्रह्म में कर्ता को लेकर एक अधिकरण है उसमें जो भगवान शंकराचार्य ने दृष्टिकोण दिया वहां से बोल रहे हैं ब्रह्मसूत्र कर्तधिकर्णम क्रिया के द्वारा करण का होता है रूपोपलब्धि करण जन्य क्रियात्वाद क्रियावत्त रूप की हमको उपलब्धि होती है कोई न कोई रूप की उपलब्धि के मूल में करण होना चाहिए क्योंकि रूपोपलब्धि क्रिया है इससे द्वारा अतिय नैतिका नैयायिक लोग अनुमान करते है तो भागवत ने या दृष्टिकोण दिया कि जो क्रिया होती है उसके द्वारा करण अनुमान होता, होता है और करण के द्वारा कारण के प्रयोगता और प्रकाशकर्ता का अनुमान होता है और कारण तथा क्रिया कर्ता के द्वारा शुद्ध आत्मा का अधिगम होता है हो गया एक नियम बने इसी से चित्त और चैत्य चित चैत्य हमारे गौरपादाचार्य जी ने बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया अपनाई तीन शब्दों में ही पूरा वेदांत आ गया चित्त चित स्वरूप चित आत्मा चित्त चित्त विषयाध्यास युक्त चित्त का नाम चित्त और चैत्य माने चित्त का विषय हो गया पूरा हम तीन शब्दों में आ गया गौरपादाचार्य की शैली चित्त चित चैत्य लेकिन भागवत प्रस्थान में चैत्य का अर्थ अंतर्यामी होता है चित्र के नियामक का नाम भी चैत्य हो सकता है व्याकरण से और तो चित्त के विषय का नाम भी चैत्य हो सकता है वेदांत प्रस्थान में चैत्य शब्द का प्रयोग चित्त के विषय के अर्थ में किया गया लेकिन भागवत में आचार्य चैत्य वपुसा स्व गतिम व्यनक्ति एकादश स्कंध में वहां चैत्य शब्द का अर्थ दृश्य करेंगे जगमगा जाएंगे वहाँ चैत्य का मतलब वासुदेव चित्त के जो नियामक परमात्मा है उनका नाम चैत्य चैत्य चित्त के को भी चैत्य कहते हैं और चित्त के विषय को भी चैत्य कहते हैं ऊपर नीचे दोनों चैत्य हो गया गौरपादाचार्य जी ने संक्षिप्त प्रक्रिया निकाली चित्त चित्त माने ज्ञान स्वरूप आत्मा ज्ञानम ब्रह्म ब्रह्मत चित, चित। विषय विषय विषय और जुड़ जुड़ गया दिज्णाग गया।, गया उसका नाम हो गया चित्त उसका जो विषय हो गया चैत्य चैत्य का सन्निवेश हो गया चित्त में चित्त का सन्निवेश हो गया चैत्य में अब हम चाहते हैं कि चैत्य चैत्य रह जाए चित्त चित्त रह जाए विषय से चित्त पृथक हो जाए और चित्त से विषय निकल के बाहर चला जाए तो चित्त को पकड़िए ऊपर एक श्रेणी को पकड़िए ऊपर एक श्रेणी को पकड़िए बहुत बढ़िया उदाहरण है सुमर भागवत का भी उससे भी हमने गणित निकाला है भगवत कृपा से भागवत में बहुत बढ़िया दिया जिससे जिसकी उत्पत्ति स्थिति समृद्धि और ईक्षण शब्द का प्रयोग किया है श्रीधर स्वामी ने ईक्षण का प्रकाश किया है जिससे जिसकी उत्पत्ति हो स्थिति हो जिसमें जिसकी समृद्धि जिसका लय हो जिससे जिसका ईक्षण हो ईक्षण माने प्रकाश ईक्षण का अर्थ प्रकाश बस उस वस्तु का वास्तविक स्वरूप वही है एक नियम है और हमारे पास स्थल लिखा है उस पर बहुत से गणित के पहली को सुलझाया है उसमें फिर एक बहुत बड़ा अगर सीधरी टीका न होती तो अर्थ लगाना कठिन होता आ उसमें आया है कि तारु माने बीज बीज और वृक्ष बीज और वृक्ष हमारे सामने है अब इनमें कौन उपाधेय कौन उपादान निर्णय करना कठिन है बीज के मूल में वृक्ष वृक्ष के मूल में बीज कि दो तो तत्व हैं हमारे पास इनमें कार्य कारण भाव का निर्धारण हमारे लिए बहुत कठिन है बीज का कारण वृक्ष या वृक्ष का कारण बीज बीज के मूल में वृक्ष वृक्ष के मूल में बीज जहाँ इस प्रकार की स्थिति है कि दो वस्तु तो हैं लेकिन उनमें कार्य कारण भाव का निर्धारण कठिन पड़ रहा है तो वहां पर श्रीमद भागवत ने दृष्टिकोण दिया बहुत बढ़िया दृष्टिकोण है एक कक्षा दो कक्षा ऊपर देखिए वहां पर आया वसु और काल शब्द का प्रयोग वसु वसु और काल वसु, काल तारु इन चार शब्दों का प्रयोग किया गया ये जो विज्ञान है ना इससे हजारों जगह लाभ उठाया जा सकता है वैज्ञानिक क्षेत्र में आज हमारी धारा विज्ञान की ओर है उदाहरण देते हैं अब तारु और बीज इनमें कार्य कारण भाव का निर्धारण हम नहीं कर सकते उसके मूल में वो उसके मूल में वो तो फिर क्या करना चाहिए एक कक्षा ऊपर उठना चाहिए वहां पर काल और शब्द का प्रयोग है अब स्वामी जैसे टीका हो तो काल का अर्थ पृथ्वी लगाना बहुत कठिन होगा काल का अर्थ कोई सोच सकता है तो पृथ्वी है नहीं सोच सकते लेकिन प्रसंग के अनुसार नीलवादी असाधारण गुण योगित्वात काल पृथ्वी श्रीधर स्वामी ने लिखा <laughs> काल शब्द का अर्थ है पृथ्वी अब लग गई बात क्या लग गई अरे तरु और बीज इनमें परस्पर कार्य कारण भाव का निर्धारण कठिन पड़ रहा है एक कक्षा ऊपर उठिए पृथ्वी पर चले जाइए पृथ्वी हमको इन दोनों के उपादान कारण के रूप में प्राप्त हो जाएगी एक कक्षा और ऊपर उठिए तो वो शब्द दिया वसु वसु का अर्थ है यहाँ पर गंध तन मात्रा अपंजीकृत पृथ्वी बस अब संगत लग गई अपंकृत पृथ्वी गंध तन मात्रा जो है वो पृथ्वी का कारण है और पृथ्वी जो है तर तथा बीज का कारण है एक मार्ग दे दिया बहुत वैज्ञानिक मार्ग है इसका अनुगमन किन्ों किया बाबा नदीना सिंह का एक ग्रंथ है इस पुस्तकालय में होना चाहिए बाबा राम श्री राम तीर्थ मिशन से प्रकाशित है परिषकृत हिंदी में पहले पारसी में ग्रंथ था फारस श्री नारायण जी ने पट्ट शिष्य राम तीर्थ जी के वेदान बचनम बहुत बढ़िया ग्रंथ वेदानुबनम हमने उसका अध्ययन लगभग 40-45 साल पहले किया होगा वेदानुबनम नामक जो ग्रंथ है उसमें आया की दूध और दही में कौन उपादान कौन उपाधेय निकालिए दूध का तो पूरा परिणाम दही के रूप में हो जाता है तो दही बन जाने पर दूध की प्राप्ति हो सकती है क्या या दूध की उसमें अनुगति होती है क्या दही फिर से हम दूध बना सकते हैं क्या सुवर्णाभूषण खंडित हो जाए तो सुवर्ण की प्राप्ति हो सकती है आभूषण काल में भी सुवर्ण की स्थिति होती है जल तरंग में तरंग की दशा में भी जल की स्थिति होती है लेकिन जब दूध दही के रूप में परिणत हो जाए उस दही से फिर दूध की प्राप्ति नहीं कर सकते उन्होंने कागज ऊपर उठिए पृथ्वी पंचभूत पर चले जाइए अब उपादान कारण मिल जाएगा जहां दो वस्तुओं में संदेह होता है कि, कि किसको उपादान कहें, किसको उपाद कहे पूर्व विद्यमान होने पर भी उपादान का पूरा लक्षण चरितार्थ नहीं होता दुग्ध की पूर्व विद्यमानता है दही की उत्तर विद्यमानता है लेकिन दग दशा में दुग्ध प्राप्त नहीं है और पुनः दग्धी से दुग्ध की प्राप्ति नहीं कर सकते तो फिर ऊपर उठ करके देखना चाहिए ऊपर तो हमको क्या मिल जाता है कारण का विज्ञान हो जाता है तो बाबा नगीना सिंह ने कहा पंचभूत ले ली अब दही और दूध दोनों का उपादान कारण पंचभूत मिल जाएगा इसी प्रकार से अधिष्ठानात्मक उपादान चित्त हो गया तो योग वासिष्ठ की प्रक्रिया क्या है मननी शक्ति से युक्त आत्मा का नाम मन है पंचदशी कारण वाशिष्ट से लिया यह मननी शक्ति से युक्त आत्मा का नाम मन है और मननी शक्ति विहीन मन का नाम आत्मा है विषयाध्यास से युक्त चित्त चित्त का नाम चित्त है और विषयाध्यास से रहित चित्त का नाम चित है इसको तंत्र शास्त्र की दृष्टि से भगवान शंकराचार्य महा ने सिद्ध किया तकार रहितम यदा, तकारो जपा रागो यथा मणव तो प्रवचन को सम्मार्ग का रूप देते हैं श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने यहाँ इंद्रिय भगवान ने कह दिया मन संष्ठान इसके दो विधा है एक मधुसूदन सरस्वती जी वाली विधा है इंद्रिय में इंद्र शब्द का अर्थ आप परमात्मा या आत्मा कर लीजिए उसके लिए जो प्रयुक्त हो जो उसका अनुमापक हो उसका नाम इंद्रिय हो गया जिसको मांडु गुप्त सर ने मुख्य कहा एक मुखा मुख माने उपलब्धि स्थान द्वार तो इंद्र के लिए प्रयुक्त हो और इंद्र का अनुमानप इंद्र माने उसका नाम इंद्र की व्याप्ति प्रस्थान में नहीं गई हमने अपने प्रस्थान को प्रस्थान को से बिल्कुल अछूता सिद्ध कर दिया इन्द्रे का अर्थ हमने आत्मा कर लिया सांख्य चुम्बित वेदांत हो गया एक प्रक्रिया है और दूसरी प्रक्रिया जो है कि की हमने किया कि इन दूसरी प्रक्रिया क्या है कि ठीक है मन इंद्रियानी में पांच तो इंद्रियां हैं ही पांच ज्ञान इंद्रियां जिनका नाम भगवान स्वयं लेंगे हम लोग जानते हैं पांचों ज्ञान इंद्रिय छठे को लेकर है न कि इंद्रिय है या नहीं तो वेदांत परिभाषा कार ने दूसरा दृष्टिकोण दिया ये जो इंद्र पद का अर्थ परमात्मा किया गया इंद्रिय में यह सांख्य प्रक्रिया के अनुसार और वेदांत परिभाषा कार ने लिया क्यों करना चाहिए जैसा कि मैंने कल संकेत किया था नक्षत्राणाम हम शशि नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हे तो नारायण देख के देख के देख जाने दिया लेकिन रास्ता छोड़ उधर से ही उसको जाने का रुख है जाने जाने दिया <laughs> अपना रास्ता निकाल लिया तो शिक्षा है हम लोगों को आजकल कहीं जाना चाहे करना चाहे ऐसे कठिन है जैसे गाय ने अपना रास्ता निकाल लिया हम को रास्ता निकालने से दूसरी प्रक्रिया वेदांत परिभाषा कार की है कि नक्षत्राणाम हम शशि नक्षत्रों में मैं चंद्रमा तो 27 नक्षत्र अभिजीत को छोड़ के सामान्य रीति सत्ताइस नक्षत्रों में तो कहीं चंद्रमा का नाम नहीं है तो चंद्रमा कौन है नक्षत्रों के अधिपति नक्षत्रों के अधिपति होने के कारण उनको भी क्या कह दिया गया नक्षत्रों का राजा है तो नक्षत्रा नाम कह दिया नक्षत्रों में रिक्शा रिक्शा वाले को भी कह दिया रिक्शा ए टोपी ए चश्मा चश्मा माने चश्मा वाला चश्मा का अर्थ चश्मा नहीं है चश्मा वाला ए रिक्शा रिक्शा अर्थ नहीं है रिक्शा वाला तो नक्षत्रा ना नाम अहम शशि जिस शैली में भगवान ने कहा उसी प्रकार से मन संस्थान इंद्रियाणी का वहाँ पर इंद्रिय शब्द का अर्थ पांच ज्ञान इंद्री ही करना चाहिए न कि मन मन तो इनका अधिपति है ठीक समय हो गया श्री राम जय राम जय जय राम हर हर महादेव